मुक्ति और उसके उपाय तत्व ज्ञान प्राप्ति पर शास्त्राध्यन अनावश्यक्रंथम शेषतः उत्तर गीता जिस प्रकार धान्य का इच्छुक व्यक्ति पलाल या भूसे को निकालकर धान को लेता है उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्राध्यन करके तत्परम ज्ञावा वेदे नयोजनम उद्योगिता जिस प्रकार अमृत पान से परित्रृप्त व्यक्ति के लिए दूध का कोई प्रयोजन नहीं होता उसी प्रकार पर ब्रह्म के ज्ञान रूपी आनंदा मृत के पान से परित्रृप्त व्यक्ति के लिए वेदादि का कोई प्रयोजन नहीं रहता। विज्ञाय अक्षर विहाय सत्यम तदुपास्यता जीवन को अतिशय चंचल जानकर सन्मात्र अक्षर आत्मा को जानो और समस्त शास्त्रों को त्याग कर सद्वस्तु की उपासना करो ना क्रते ना क्रते ना ना निर्मंदरे हि श्थति इस ज्या, उस ज्ञानी का कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है और न करने का कोई आग्रह है जिस प्रकार समुद्र मंदर शून्य हो शांत हो जाता है उसी प्रकार कर्मादि के प्रयोजन के बिना वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है उसे श्रुति स्मृति रूप मिथ्या भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती मतित्वा चतुर्वेदा सारस् योगिता पंडिता ज्ञान संकल्प चारों वेदों और सब शास्त्रों का मंथन कर योगीगण नवनीत रूप सार तो पान करते हैं एवं उसका असार मठा पंडितगण पीते हैं आगमोत्थम विवेकोत्थम दिधा ज्ञान प्रदक्षते शब्द ब्रह्मागमय पर ब्रह्म विवेकजम कुर्ण तंत्र मानवों को दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं एक वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से जो शब्द ब्रह्म विषय ज्ञान कहलाता है दूसरा स्वयं के विवेक द्वारा उत्पन्न ज्ञान यही ज्ञान पर विषय ज्ञान होता है अतः परब्रह्म विषय ज्ञान होने पर शब्द ब्रह्म के ज्ञान का प्रयोजन नहीं होता यथा तृप्त से नहारेण प्रयोजनम तत्व महेशादी न शास्त्रेण प्रयोजनमतंत्र जिस प्रकार अमृत से परित्रृप्त व्यक्ति को अन्य आहार की आवश्यकता नहीं होती उसी प्रकार हे महेशानी तत्व व्यक्ति को शास्त्र अध्ययनादि से कोई प्रयोजन नहीं होता तवत तपोव्रत तीर्थम जपकोमाचना वेदशास्त्रागमक तत्व नीलार्ण तंत्र जब तक मानव परमेश्वर के वास्तविक तत्व को अपरोक्ष रूप से नहीं जानता तब तक ही तप व्रत तीर्थ दर्शन जप होम कल्पित देवतादि की अर्चना और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन आदि में समय अतिवाहित करता है लेकिन तत्वज्ञान होने पर उनसे उनमें प्रवृत्त नहीं होता